आध्यात्मरामण अयोध्या त्र गहे शीघ्र गंगा तर्म विहार गशा सामने सैन्य तर्म गंगा महानदी स्वयेवा निनायनाम गुहस्तदा आरोप्य भरत त्र शुघ्नम राम मातरम वशिष्ठम चथान्यत्र कैकेजोषिता चलिए शीघ्र ही हम लोग वहाँ चलें पहले आप लोग यहाँ गंगा जी पार कर लें ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेना के सहित भरत जी को महानदी गंगा जी से पार करने के लिए 500 सौ नावें मंगाईं और स्वयं एक राजनौका ले आया उसमें भरत शत्रुघ्न राम की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को चढ़ाया तथा एक दूसरी नाव में कैके आदि अन्य राज महिलाओं को सवार किया तीर्थ गंगा जय शीघ्र भरद्वाजाश्रम प्रतीन दूरे स्थाप्य महाशैल्यम भरत साल जो जय आश्रमें मुनिमासीनम ज्वलतम इव पावकम दृष्टान नाम भरत साष्टांग मति इस प्रकार शीघ्र ही गंगा जी को पार कर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले वहाँ अपनी महान सेना को आश्रम से दूर छोड़कर भाई शत्रुघ्न के सहित भरतजी आश्रम पर गए और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर भरवाज को आश्रम में बैठे देख उन्हें अति भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया ज्ञावा दासरथीम प्रत्या पूजया मास मौन पप्रक्षशल दृष्टा जटावल कर धारिण राज्यम प्रसाद किमें तवल कलादिकं आगतोसि से किम तम विपिन मुनिसेतम मुनिश्वर को जब मालूम हुआ कि वे दशरथ नंदन भरत हैं तब उन्होंने प्रीति पूर्वक उनकी पूजा की और उन्हें जटावल क्लादि धारण किए देख कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा भाई भरत राज्य शासन करते हुए तुमने आज यह वलकलादि कैसे धारण कर लिए और इस मुनि जनोचित तपोवन में तुम किस लिए आए हो भरद्वाज वच्च्छा भरतशा श्रोचन सर्व जा भगवन् सर्वभूतासि स्थित तथा पृक्षसे किंचि तदनुग्रह मे कैकेयतम कर्म रामराज्य विखातनम वनवासादिकापी नहीं जाना किंचन भगवुगल में परम मुनिष तम भरद्वाज के ये वचन सुनकर भरत ने नेत्रों में जल भरकर कहा भगवन आप सब जानते हैं क्योंकि आप सर्वातरयामी हैं फिर भी आप जो पूछ रहे हैं वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है कई कई ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने वाला और वनवासादि विषयक जो कुछ कार्य किया है हे मुनिश्रेष्ठ आपके चरणों का साक्षी करके कहता हूँ मुझे उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था मुसमानस हसी माम शुद्धो वा शुद्ध एववा मम राज्य न कि स्वामी राम ठषति राज किंक मुनिश्रेष्ठ रामचंद्रस्वत ऐसा कह उन्होंने अति आर्तचित हो मुनि के चरणु पकड़कर कहा भगवन् आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं दोष दोषी हूँ या निर्दोष हे स्वामिन महाराज राम के रहते हुए मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है हे मुनिश्रेष्ठ मैं तो सदा से ही श्री रामचंद्र का दास हूँ अतो गुनुश्रेष्ठ राम से चरणांत के पति राजभारा समर्पयात्री त्रयी राघव अभिषेक्षे वशिष्ठाद्यौरपे नीचव अतः हे मुनिनाथ मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में पढ़कर यह सारी राजपाठ की सामग्री उन्हें वहीं सौंप दूंगा तथा वशिष्ठ आदि पुरजन और जनपद वासियों के साथ मिलकर उनका राजाभिषेक कर अयोध्या ले आऊँगा और अति तुक्षदास के समान उन लक्ष्मीपति की सेवा करूँगा